पहिए चार दादाजी ने अपने नाती के लिए एक पंचक्का बना दिया था वो छोटी सी नदी में खुशी खुशी चटर चटर करता और गोल गोल घूमता रहता एक कार सड़क की पटरी से उतरी और नाले में जा गिरी कार चलाने वाला चक्का टूट गया और ढुड़कते हुए नदी के किनारे मदुर की झाड़ियों में चला आया इस प्रकार पंचक्का और चालन चक्का की मुलाकात हुई न नमस्ते सर स्वागत है पंचक्का तुतलाते हुए बोला आ, आप कौन है कहाँ से आए हैं मैं चालन चक्का हूँ मैं कार के पहियो को उधर घुमाता हूँ जिधर उन्हें जाना होता है चालन पहिये ने जवाब दिया तब तुमने कार को नाले में क्यों गिरा दे दिया पंचक्के को आश्चर्य हुआ मैंने नहीं चालन चक्के ने गुस्से से कहा उस बूढ़े बेवकूफ ड्राइवर ने गिराया बेवकूफ बेवकूफ नदी की कलकल करती हुई हंसी पूज उठी तो ये तुम हो जिसे घुमाया जाता है चालक मुझे घुमाता है मैं पहिए को घुमाता हूँ पहिए पूरी गाड़ी को घुमाते हैं हम सभी के पास अपना अपना काम होता है जीवन का यही सभी का है चालक चक्के ने समझाया यह सुनकर पंचक का बहुत उदास हो गया और खुद से ही फुसफुसाते हुए कहने लगा पानी मुझे घुमाता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता मैं किसी काम का नहीं हूं जल्दी दादाजी और उनका नाती नदी पर आए वे अभी अभी घटे हादसे की जगह से बस लौटे ही थे और दोनों बहुत दुखी थे सुनो हमारा पंचक का भी उदास लग रहा है दादाजी बोले उदास तो है यह हमेशा की तरह उतने उल्लास से चट्टर चट्टर नहीं कर रहा नाती को आश्चर्य हुआ कितने दुख की बात है दादाजी ने लंबी सांस खींची मैं सचमुच आशा करता था कि इसकी मगन तुतलाती मरमराहट हमें खुशी देगी दादाजी ने जैसे ही इन शब्दों को कहा पंचक्के ने खुश मिजाजी से भरा अपना गीत फिर से गाना शुरू कर दिया और वह तब से आज तक लगातार गाए जा रहा है दादाओं और नातियों की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसके गीत को सुनने के लिए यहाँ आती रही और सबके द्वारा भुला दिया गया चालक चक्का बहरहाल मृदुर की झाड़ियों में पड़ा ऊँग रहा